मरीछी मर और आप नामक इन लोगों को बनाया अब और भाष्य में भाष्कर भगवान ने इनकी व्याख्या करने से पहले एक विचार उपस्थापित किया था स ईमान लोकान असृजत यह वाक्य चेतन आत्मा को लोक का कारण और लोक को आत्मा का कार्य बता रहा है और प्रथम मंत्र में आत्मा को बताया गया है अखंड एक रस तो अखंड एक रस हो आत्मा में उससे विपरीत जो विकारात्मक रूप जगत बताया जाएगा यदि तो जगत का कारणत्व रूप विशेष उसमें मानना पड़ेगा और जग कार्य कारण में रहता है तो जगत रूप विशेष भी मानना पड़ेगा तो निर्विशेष आत्मा से विपरीत उसमें सविशेषत्व तो मानना पड़ेगा इस शंका का निराकरण करने के लिए एक विचार प्रारंभ किया था और बताया गया था कि विवर्तवाद में चेतन कारण रूप आत्मा समस्त विशेषों का अधिष्ठान होने से अधिष्ठान का ही दूसरा नाम है विवर्त उपादान कारण होने से अपने अखंडयी कसता यानी निर्विशेषता को अद्वितीयत्व को बरकरार रखते हुए जगत रूप से भी बहुश्याम इत्यादि श्रुति के आधार पर दिख सकता है जैसे रस्सी अज्ञान से अपने रस्सी रूप से निर्विकार भाव में रहती हुई भी सर्पादि विकार के रूप में प्रतीत हो सकती है लौकिक मायावी अपने मा, जो माइक एक माया अधिपति स्वरूप है उसका उस रूप में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हुए किए बिना अपना जो रूपांतर है आकाश आदि में गमन करने वाला वह उस रूप से भी दिख सकता है वह माईक रूप है उसका जादू से प्रतीत होने वाला रूप है ऐसे ही महामाये जो परमेश्वर वह अपने पारमार्थिक रस स्वरूप में किसी प्रकार की विकृति लाए बिना सीधे जगत रूप से दिख सकता है जिस समय जगत रूप से भास रहा है उस समय भी अद्वितीयता उसकी बनी रह सकती है क्योंकि जगत रूप से भासना वो है माईक अद्वितीयत्व है पारमार्थिक तो पारमार्थिक अद्वितीयत्व का माईक द्वैत के साथ कोई विरोध नहीं है ये विवर्तवाद में होता है तो विवर्तवाद में कोई दोष नहीं है जो अन्य वादों में आते हैं इसे बताते हुए ये कहा गया था भाष्य में कि एवं सती कार्य कारण उभय असद वाद वाद वाद्य आदि पक्षाच न प्रसजते तो यहां पक्ष शब्द से लक्षणा से पक्षगत दोषों को लिया गया तो ये कार्य असत को मानने वाला पक्ष कारण को असत मानने वाला पक्ष और कार्य कारण उभय को असत मानने वाले वाला पक्ष इन पक्षों में आने वाले जो दोष हैं, उन दोषों से विवर्तवाद संश्लिष्ट ही रहता है वे दोष विवर्तवाद में प्राप्त नहीं होते हैं इसे एवं सती कार्य कारण उभय असद वाद्यादि पक्षाच न प्रसजते इस वाक्य से भाष्कार भगवान ने बताया था टीकाकार ने इस वाक्य की व्याख्या भी की कार्य असतवादी के मत कार्य असतवाद पक्ष है तार्किकों का न्यायिकों का कारण असतवाद पक्ष है ये दृक्षावादियों का स्वभाववादियों का और कार्य सत है यह पक्ष है आपके सांख्यों का परिणामवादियों का और कार्य कारण उभय असत है ये पक्ष हैं शून्यवादियों का और इन पक्षों में जो दोष आते उन दोषों को भी टीका में बताया गया था लेकिन भाष्य में पक्ष दोषा यह शब्द प्रयोग नहीं है पक्ष शब्द प्रयोग है तो पक्ष शब्द की लक्षणा करनी पड़ रही है पक्षगत दोषों के लिए लक्षणा भी एक दोष माना गया है वाच, वाच जहां वाक्यगत पदों के वाचार्थ का ग्रहण करके ही तात्पर्य निकलता हो वो निर्दोष वाक्य माना जाता है और वाक्य का तात्पर्य वाक्यगत पदों के वाच्यार्थ को लेकर के यदि नहीं निकल रहा हो कोई ना कोई दोष आ रहा हो तो फिर लक्षणारूप दोष को स्वीकार करके भी तात्पर्य निकाला जाता है यहां बताना है विवर्तवाद निर्दोष है और बाकी दो, वाद सदोष है ये बताना है ना लेकिन यह इस वाक्य से प्रतीत नहीं हो रहा है इसलिए भाषिकार भगवान ने प्रयुक्त भाषिकार भगवान के द्वारा प्रयुक्त जो पक्ष पद है उसमें लक्षणा करनी पड़ी थी इस वाक्य का यह तात्पर्य निकालने के लिए वा, लक, व, इस वाक्य का तात्पर्य है विवर्तवाद निर्दोष है बाकी वाद सदोष है ये, पक्ष, ये जो तात्पर्य अर्थ है उसे निकालने के लिए पक्ष पद में लक्षणा नामक दोष स्वीकार करके भी तात्पर्य निकाला टीकाकार ने लेकिन लक्षणा भी दोष है उस दोष को भी तब स्वीकार किया जाता है जब वाक्य के तात्पर्य की निष्पत्ति में लक्षणा किए बिना कोई गति ना हो उपायांतर न हो प्रकारांतर न हो लेकिन टीकाकार कहते हैं पक्ष पद की लक्षणा किए बिना भी, भी तात्पर्य अर्थ निकल आता है इसलिए यदवा इत्यादि से पक्षांतर बताया जा रहा है प्रकारांतर बताया जा रहा है। ये जो दूसरा प्रकारांतर बताया जाएगा उसमें पक्ष पद की पक्षगत दोष में लक्षणा नहीं की जाएगी ये टीका में जो लिखा है यद्वा वंच इति ये प्रतीक दो बार है ना एक ऊपर से तीसरी लाइन में है और एक ये प्यारा जहां समाप्त तो हो रहा है तो उस प्यारे के नीचे की तीसरी लाइन में है एवं सती और इसकी अवतरण टीका शुरू हो रही है दूसरे ए वंच सती की यदवा से अरे यदवाक्य इत्यादि वाक्य से टीकाकार लक्षणामक दोष को स्वीकार किए बिना भी, भी कैसे तात्पर्य निकल सकता है इस वाक्य का उसे बता रहे हैं तो टीका में है यद वा विवर्तवादस्य विवर्तवाद तो अस्माभि तो अस्माभि वेदांती भी हम सिद्धांतियों के द्वारा विवर्तवाद नामक पक्ष को स्वीकार किया है किया गया है हम विवर्तवाद को मानते हैं तो विवर्तवाद से अंगीकारात तो। और बाकी जो वाद हैं परिणाम आदि जो सांख्य का परिणामवाद है और आरंभवाद है न्यायिकों का असदवाद शून्यवादियों सुन, का और ये दृक्षावादी का कारणवाद ये सब लेना आदि शब्द से परिणाम में तो परिणाम पक्षा, पक्षांगीकार पर पक्ष अंगीकार लक्षणों दोषो भवेत तो यदि हम विवर्तवाद को स्वीकार करने वाले वेदांती परिणाम पक्षों में से किसी पक्ष का अंगीकार करते हैं स्वीकार करते हैं तो फिर हमारे पक्ष में ये दोष प्राप्त होगा पर पक्ष अंगीकार लक्षण यानी अंगीकार स्वरूप जो दोष हैं, वह प्राप्त होगा पर पक्ष अंगीकार ये भी एक दोष माना जाता है अपने पक्ष को छोड़ना दूसरे के पक्ष को स्वीकार करना पक्ष यानी मत तो ये दोष वेदांती के मत में प्राप्त होगा इति यथशंकते ऐसी शंका परपक्ष अंगीकार नामक दोष की विवर्तवाद में जो की जा रही है यथशंकते तन न संभवती वह शंका संभव नहीं है यहां याने हम पर पक्ष अंगीकार नहीं है अपितु तो अपना जो पक्ष है विवर्तवाद उसी में दृढ़ है इसे बताने के लिए सती ये वाक्य है इसे कह रहे हैं आगे कि ये वंच सती भाष्य में कार्य कारण उभय असद वाद्यादि पक्षाच न प्रसजे ऊपर से जोड़ देना अस्माभि सिद्धांते विवर्तवादे हमारा सिद्धांत अस्माकम सिद्धांत विवर्तवाद तो हम वेदांतियों का जो सिद्धांत है विवर्तवाद उसमें ये कार्य असतवादी पक्ष यानी आरंभवाद और कारण असतवादी पक्ष का मतलब यदृच्छावादी का पक्ष यदृच्छावाद स्वभाववाद और उभय असदवाद यानी सुन्यवाद ये सब पक्ष जो है प्राप्त नहीं होंगे विवर्तवाद में वेदांत में तो यहाँ पक्ष शब्द का अर्थ सीधा पक्ष ही किया लक्ष्य नहीं की इसमें अब भाष्य में दूसरा एक शब्द था न प्रसजनते के बाद में सुनिराक निराकृता ये पक्षा कार्य कारण उभय असद पक्षा एक तो परपक्ष अंगीकार नामक दोष हमारे मत में प्राप्त नहीं होगा और उल्टा जो ये परपक्ष है विवर्तवाद से अतिरिक्त इनका सुनिराकृता भवंती का, का मतलब होगा सरलता से ही निराकरण होगा अच्छी तरह से ये सदोष होने से हेयत्व रूपेण निश्चित होंगे जिज्ञासु के बुद्धि में इन पक्षों में विद्यमान जो दोष है वह दोष जिज्ञासु के बुद्धि में आएंगे तो सुखे बुद्धि में निश्चय होगा कि यह हेय है त्याज्य है तो बस त्याज तो बुद्धि होना ही निराकृत होना है तो सुनिराकृता सुन इसका थोड़ा टीकाकार तीक, व्याख्यान कर रहे हैं सुनिराकृता का विवर्तवाद से परिग्रहेण दोष सूचनातो तो वेदांतियों ने विवर्तवाद का ही ग्रहण किया है क्योंकि विवर्तवाद निर्दोष है और इससे क्या हुआ कि पक्षांतर यानी बाकी जो पक्ष हैं परिणामवाद आदि वे दु, दुष्ट पक्ष हैं उनमें दोष है ये सूचित हुआ और ये सूचित होने से तद् विपरीत प्रपंचाकारता बहुशाम इति श्रुत्या पक्षान्तरानाम अद्विती आत्म तद्विपरीत प्रपंचाता बहुश्यावर्तवादृहत पक्षातरा श्रुतिराने पक्षा निराता जो पक्षा इनका निराकरण होगा इनके निराकर प्रतिज्ञा हुई थे निराकृता भवंती इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए दो हेतु बताए एक तो हेतु है कि पक्षांतरेशु दो सु सूचनात् और दूसरा हेतु यहां पर बताया गया ये परिगृहित्व पक्षांतरा श्रुति बाह्यवाच श्रुति बाह्यवाद और चब्द है पूर्व हेतु का समुच्चायक श्रुति बाह्यवाच में तो ये आपका आपके दो हेतु हुए पक्षांतरेशु दो सूचनात और पक्षांतरा श्रुति बाह्यवाच निराकृता यानी निराकृता निराती इसमें जो द्वितीय हेतु है श्रुति बाह्य पक्षांतरो में उसका उपादन करने के लिए बीच वाली टीका है अ अद्वितीय आत्मन तद विपरीत प्रपंचाकर इति श्रुतिया विवर्तवाद सेव परिगृी ते न कि आ, आ, आत्मा अद्वितीय है और उस अद्वितीय आत्मा में आ, आ, आ, आत्मा को उससे विपरीत हो जाएगा द्वैत रूप प्रपंच तो तद विपरीत तो, यानी द्वैत प्रपंचाकर तो आत्मा ही द्वैत प्रपंचाकार बन गया ऐसा बताने वाली जो श्रुति वो कौन सी श्रुति है बहुशाम। तो मैं अनेक बनूं, इसमें अहम अर्थ है आत्मा वो है अद्वितीय अरुष उस अद्वितीय अहम अर्थ आत्मा ने ये श्रुति बता रही है बहुभवन का क्षण किया संकल्प किया तो इस प्रकार ये एक अद्वितीय परमात्मा में द्वैत रूप प्रपंच रूपता बताने वाली श्रुति के आधार से यह निश्चित हुआ कि यह विवर्तवाद है विवर्तवाद में एक वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप को परिवर्तित न करते हुए अनेक दूसरे रूप से भाषित हो सकती हैं तो बहुत श्याम यह श्रुति एक प्रकार से बता रही है विवर्तवाद को तो वेदांत का विवर्तवाद है तो विवर्तवाद से वही परिगृहित्व न क्या हुआ यानी श्रुति ने विवर्तवाद को ही स्वीकार किया है इसलिए विवर्तवाद के विरोधी जो पक्षांतर है ये निश्चित हुआ कि वे श्रुति सम्मत नहीं है श्रुति बाह्य है अवैदिक है इन अनेक पक्षों में से एक ही न पक्ष वैदिक होगा श्रुति सम्मत होगा तो बहुत यह श्रुति विवर्तवाद को अपना अभिप्रेतवाद बता रही है तो ये निश्चित हुआ कि पक्षांतर श्रुति बाह्य है यानी वेद बाह्य है अर्थात अवैदिक है तो पक्षांतर में अवैदिकत्व सिद्ध होने से अवैदिकवात ते निराकृता भवंती वे निराकृत हो जाएंगे उनका निराकरण होगा इस प्रकार ये जो द्वितीय प्रकार से भी एवं सती इत्यादि का एक अवतरण लिखा था उसकी व्याख्या हुई अब भाष्य में एक वाक्य है आंभो मरीची इत्यादि का अवतरण एक प्रश्न के रूप में कान लोकान असृजत्याह कान लोकान कान और लोकान था ना तो एक न प्रशासन क्या है सूत्र नकार को अनुस्वार का विधान करता है न प्रशासन ऐसा कुछ है या नश्च हाँ? तोरली, अनु तोरली से हाँ। लकार लकारे रहते अन, आ, अनुनाशिक हो, वो तो अनुनाशिक न, नकार तो है ही है तो नकार के स्थान पर लकार परे रहते त वर्ग के स्थान पर अनुनाशिक आदेश होता ऐसा तो त वर्ग है नकार उसको अनुनाशिक हुआ और तोरली एक फिर तोरली फिर हानासिक क्या होगा तो लकार है अनुनाशिक लकार के भी लकार और वकार भी दो प्रकार के होते हैं अनुनाशिक अनुनाशिक तो अनुनाशिक लकार हुआ तो कान लोकान असृजत का मतलब है कौन से लोकों का सर्जन किया किसने आत्मा ने यह कहा न कि स ईमान लोकान असृजत इस वाक्य की व्याख्या हुई अभी तक तो अब वो उसने स यानी उस एक मेवा दीय आत्मा ने जिन लोकों का सर्जन किया वे लोग कौन से हैं कान लोकान असृजत आत्मा असृजत का कर्ता हो जाएगा आत्मा ईन कर्ता तो दूसरे वाक्य से श्रुति ने उत्तर दिया अम्भो मरिचिर मर माप ये लोक हैं। तो ना अम्भ नामक एक लोक है मरिची नामक एक लोक है और एक है मर नामक और एक है आप नामक अब अंभ लोग किसको कहते हैं अम्भ मरीची मर आप ये शब्द लोक में प्रसिद्ध नहीं है पृथ्वी लोक अंतरिक्ष लोक स्वर्ग लोक महलोक जन लोक सत्य लोक ये सब तो लोक के लिए प्रसिद्ध शब्द हैं लेकिन यहां श्रुति ने जो अंभादि शब्द बताए हैं चार इनकी तो लोक में प्रसिद्धि नहीं है ये श्रुति स्वयं जान रही है इसलिए आगे वाले वाक्य से श्रुति स्वयं ही इसका अर्थ बताएगी अंब शब्द का अर्थ क्या है कौन सा लोक है तो मरीची शब्द का अर्थ कौन सा लोक है मर शब्द कौन से लोक के लिए आया है श्रुति में आप शब्द श्रुति में कौन से लोक को बता रहा है ये सब श्रुति स्वयं बताएगी अदो अंभ परेण दिवम इत्यादि श्रुति वाक्य हैं इन चार शब्दों के वाच्यार्थ को बताने के लिए क्योंकि अप्रसिद्ध है शब्द लोक में अब क्रमेण इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में लोकांडावर्तिच्च भूतसृष्टि इति। तो लोकानाम आश्रि जो प्रपंचातपाति लोक हैं, वे कैसे हैं भौतिक हैं, इन्हें भूतों का कार्य है भौतिक है का मतलब भौतिक कहा जाता है भूतों के कार्य को तो इनके इन लोगों के अंबादी लोकों के, के कारण भूत जो भूत हैं, उनकी पहले निष्पत्ति होनी चाहिए ना तब जाकर के लोग बनेंगे भौतिक होने से और कैसे हैं ये लोग तो कहते हैं अंडांतर वर्तित्वाच अंड यानी ब्रह्मांड तो ब्रह्मांड के अंत अंतपाती हैं ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं ना ये लोग चारों चार शब्द से बताए गए ये सब अंड पाती होने के कारण भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद इन लोकों की सृष्टि बतानी पड़ेगी तो भूत अंड अंडातवर्ति भूतसृष्टि इति गुणोपसंहार न्यायम आश्रित्य आह आकाशादी तो इसलिए क्या किया जा रहा है भगवान भाष्यकार के द्वारा लोकों में भौतिकत्व तथा अंडांतरवर्तित्व को देखते हुए पहले भूतों की सृष्टि फिर तत्पंचरण का मतलब सूक्ष्म भूतों का पंचिकरण करके स्थूल भूतों का निर्माण और उन स्थूल भूतों से ब्रह्मांड का निर्माण तो अंड सृष्टि और इन इसकी सृष्टि के बाद ब्रह्मांड की सृष्टि के अनंतर तत्सृष्टि यानी लोक सृष्टि अंभादि लोक को लेना तत्सृष्टि में तत्शब्दस है तेषा लोका नाम सृष्टि तत्सृष्टि यह सृष्टि तत्पुरुष तो समास है आह ऐसा लगाना इति आह ऐसा भगवान भाष्यकार कह रहे हैं किस आधार पर कह रहे हैं तो कहते हैं भाष्यकार भगवान अपने अपने पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं सूत्रकार भगवान व्यास जी उनके अधिकरण को आधार बना करके एक गुणोपसंहार न्याय यानी अधिकरण है तो गुणोपसंहार अधिकरण के आश्रय से यानी उसे आधार बना करके ये बताया जा रहा है भूत सृष्टि तत्पीकरण अंड सृष्टि के अनंतर लोक सृष्टि हुई करके इसी अभिप्राय से भाष्य में लिखा कि आकाशादिक्रमेण अंडम उत्पाद्य अंभ प्रभृति लोकान असृजत तो आकाशादि क्रम से पहले आकाश वायु तेज और पृथ्वी जल पृथ्वी इन सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति हुई फिर इनका पंचीकरण हुआ आदि शब्द से लेना और फिर इनसे अंड उत्पन्न हुआ भौतिक जो भूत हैं, यानी भूत हैं, तो आकाशादि क्रमे न अंडम उत्पाद्य स्थूल भूतों से ब्रह्मांड का निर्माण करके फिर अम्भ प्रभृतिन लोकन असृजत सलोकान असृजत का अर्थ ये निकलेगा तो अम्भ आदि लोकों को उस परमेश्वर ने आकाशादि क्रम से अंड को उत्पन्न करके बनाया आगे हैं तत्र तंभ प्रभृति स्वयं एव व्याचे श्रुति तो अंबादि लोकों का व्याख्यान श्रुति स्वयं कर रही है द्वितीय मंत्र में जो वाक्य शेष है वह अंभ आदि शब्दों का प्रयोग जिन अर्थों के लिए हुआ जिन लोगों के लिए हुआ उन लोगों को बता रही हैं। है अंभ प्रभृतिन श्रुति ही अम्ब प्रभृतिन व्याचष्ट ऐसा न करना तो अंब प्रभृतिन यानी शब्दान ये तो विशेषण है ना तो शब्दान को विशेष्य के रूप में लेना जो द्वितीय मंत्र में अंभ मरीची मर आप ये चार शब्द प्रयोग किए हैं ये अप्रसिद्ध अर्थक हैं, इसलिए श्रुति स्वयं ही इन शब्दों की व्याख्या कर रही है तत्र अंब प्रभृति स्वयं एवं व्याचे श्रुति इसका अर्थ निकलेगा अदह इत्यादि की अवतरण टीका है इसे देखिए पहले स्वयं इस, इसका अर्थ किया टीकाकार ने तेषा लोकेश अप्रसिद्धवात तो स्वयं व्याच्छे श्रुति को अपने ही पदों का व्याख्यान स्वयं क्यों करना पड़ रहा है इसलिए कि किने अभ शब्दान शब्दा तेषाम शब्द से लेना अंब प्रवृत्ति नाम शब्द तो अंभा शब्द शब्दों की प्रसिद्धि लोक में न होने से अप्रसिद्धत्वात अप्रसिद्धत्वाने प्रसिद्धि न होने से श्रुति को व्याख्यान करना पड़ रहा है स्वयं बताना पड़ रहा है कि अंबादि शब्द का यह अर्थ है आगे है दूलोका परस्तात ये महरादयो लोकस्य आश्रयो लोका ते सर्वे शब्देन परस्ताे महराद तत्र दिवोकशबस त्रदमानवाद इत्या अद इत्यादिना तो दिवलोका परस्तात् महरादयो लोका तो दिव लोक से ऊपर जो मह आदि लोक हैं महा और आदि शब्द से किनको लेना जन तप सत्य और दिव लोक शब्द से लेना स्वर्ग को जिसे स्व शब्द से कहा जाता है तीन व्यातियों में भूर यानी लोक भू अंतरिक्ष लोक और स्व स्वर्गलोक स्वर्गलोक के लिए आया दीव शब्द और उस दिव लोक के ऊपर यानी स्वर्गलोक से ऊपर परस्तात्कार निकलेगा ये लोका जो महरादि और लोक है मह जन तप सत्य ये चार आ, इनको लेना तस्य अम्बसो लोकस्य आश्रयो योक आश्रय दूलोक आध इसका अवतरण लिख रहे हैं न टीकाकार टीका में देख पड़ रहे हैं तो दिव परस्तात ये लोका तस्य दिवोकात परे महरादोका योक आश्रय दिवोकंशन उच्य तो यहाँ पर जो ते ये है बहुवचन का बहुवचन है ते दोर नित्य संबंध के अनुसार पूर्व में जो दो यथ शब्द है ना कहा पर है दो यथ शब्द एक है ये महरादय और दूसरा है अम्बसो लोकस्य आश्रय यहाँ पर इन दोनों यथ शब्दों से जिनका परामर्श हो रहा है उनका परामर्शक होगा ते शब्द तद नित्य संबंध के अनुसार तो ये महरादय में ये शब्द बता रहा है महरादि लोगों को और लोकस्य आश्रय यह शब्द बता रहा है दिव लोक को तस्य लोकस्य ने अंबस लो, अंबस लोकस्य तो अम्भ नामक लोक का जो आश्रय है देहो प्रतिष्ठा लिखा है ना तो परे दिवम इससे तो लेना ये महराधि चार और देवहो प्रतिष्ठा यहां पर देव शब्द से लेना स्वर्गलोक को और वो स्वर्गलोक है उन महराधि चार की प्रतिष्ठा आधार इसलिए स्वर्ग लोग को मिला करके वो जो ऊपर वाले चार लोक हैं महराधी ऐसे पांच हो गए इन पांचों का परामर्शक होगा ते शब्द तो ते सर्वे यानी पांचों के पांचों यहां पांचों के पांचों लोगों के लिए इस श्रुति में अंभ शब्द का प्रयोग आया है इसलिए कहा कि ते सर्वे अम्बशब्दे न उच्यते द्यूलोक महलोक जनलोक तपलोक और सत्यलोक इन पांचों को बताने के लिए अम्बो मरीचिर मर आपह इत्यादि में प्रथम शब्द, शब्द आया इस अंब शब्द से इन पांचों को लेना ये तो प्रसिद्ध लोक हुई अब यानी अम्ब शब्द का व्याख्यान करने पर ज्ञात होगा कि अंब शब्द का अर्थ कौन से लोक हैं यानी व्यारि त्रय में जो स्वह जिसके लिए आता है इन पांचों के लिए ही स्वह शब्द आता है वह स्वह को बताने वाला यहां अंब शब्द है इसलिए आगे लिखते हैं टीकाकार की वृष्टिअंबस तत्र विद्यमानत्वात् इत्याह अद इत्यादि न तो वृष्टिअंभस यानी बरसने वाला जो जल है वह तत्र विद्यमानत्वात् वह वा विद्यमान है वहीं से बरसता है ये कहा जाता है हैदित्य क्या यही है ना यज्ञ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम प्रातिष्ठते तो यज्ञ में प्रक्षिप्त जो आहुति है वो सूक्ष्म रूप धारण करके आदित्य लोक में जाती है आदित्य में जाकर के क्या करती है फिर आदित्य जायते वृष्टि और आदित्य से फिर वृष्टि होती है और आदित्य हैं इन पांचों लोकों का अधिष्ठाता ये दो तो तीन लोग बताए जाते हैं भूर भूआ स्व इसमें भूलोक के अधिष्ठाती अधिष्ठाता देवता कौन है पृथ्वी लोक की अधिष्ठात्री देवता भू तो स्वयं पृथ्वी हुई उसका अधिष्ठाता देव अग्नि और अंतरिक्ष का हाँ। भू है अंतरिक्ष उसका अधिष्ठात्री देव है वायु और स्व हैं ये पांचों लोक उनके अधिष्ठाता देव कौन है आदित्य तो आदित्य के पास गई का तो आदित्य जिस लोक के अधिष्ठाता है वहां गई आहुती और वहां से फिर वृष्टि का रूप धारण करके बरसता है जल इसलिए यहां पर लिखा कि वृष्टि अम्बस तत्र विद्यमान तो वृष्टि रूप जो जल है वह तत्र यानी इन लोकों में विद्यमान होने से इसे शब्द से कहा गया ये कह रहे हैं भगवान भाष्यकार कि की अद तदस अंभ शब्द वाच्यो दिवम, परे दिव लोकात हैत्न अर्थात परस्तात। तो दिव लोक के ऊपर जो लोक है वो कौन है महरादी लोक और वह अपने प्रतिष्ठाभूत दीवलोक सहित अम्ब शब्द का वाच्य है केवल महरादी ही मात्र नहीं उसका आधारभूत प्रतिष्ठाभूत जो दीवलोक है वह भी अम्ब शब्द का वाच्य है तो सो अंब शब्द वाच्य सशब्द से ना प्रतिष्ठा सहित महरादि लोग वे अम्ब शब्द के वाच्य हैं क्यों तो कहते भरनात तो ऐसा ही लिखा है या अभरणात तो ऐसा लिखा है खाली भरनाथ तो लिखा है क्या भाष्य में आंभों के बाद में दूसरे भरनाथ तो भरनाथ का मतलब जल को धारण करके रखने से वृष्टि रूप जल को धारण करके रखते हैं नहीं लोग यही से वृष्टि होती है वृष्टि के अधिष्ठाता इंद्र भी वहीं रहते हैं ना है नियोहो प्रतिष्ठा यानी आश्रय और, और तस् अंभसो लोकस्य उस अंबलोक की प्रतिष्ठा यानी आश्रय है दिवलोक और दिवलोकात अब यंब शब्द का अर्थ बता दिया गया अंभ के बाद में आता है मरीची शब्द मरीचया मरीची ही ये बहुवचन है इसलिए यहां पर मरीचय लिखा भाष्य में ए, न, मूल श्रुति में तो मरीची ये द्वितीय द्वितीयांत है क्योंकि असृजता का कर्म है तो द्वितीया में नदी शब्द का क्या रूप बनता है बहुवचन में गौरी नदी इत्यादि शब्दों का द्वितीया के बहुवचन में क्या रूप बनेगा नदी दौरी विसर्ग रहेगा ना दीर्घ होकर ऐसे मरीची ये विसर्ग है द्वितीय का बहुवचन है और भाष्य में प्रथमांत के द्वारा व्याख्यान किया जा रहा है इसलिए कहा कि द्यूलोकात अधस्तात अंतरिक्षम तो स्वर्गलोक की अपेक्षा नीचे है अंतरिक्ष लोक यक्षम तन मरीचय वे अंतरिक्ष लोक को मरीची शब्द से कहा गया यद्यपि अंतरिक्ष लोक एक है तो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग क्यों हुआ मरीची शब्द में एक वचन ही होना चाहिए था तो ये कहते हैं कि ये को स्थान भेदात बहु वचन भांग मरीचय तो है तो एक ही अंतरिक्ष लोक लेकिन स्थान भेद से हरिद्वार के ऊपर वाला पृथ्वी हरिद्वार एक पृथ्वी कांश है ना निस पृथ्वी अंश के ऊपर वाला अंतरिक्ष लोक ऐसे स्थान वैसे अलग अलग अलग वो बहुवचन हुआ नहीं तो होता एक वचन ही तो एकोपि अनेक स्थान भेदात बहुवचन क्या बहुवचन भांग मरीचय तो मरीचय ऐसा बहुवचन का भागी बन गया बहुवचन भांग का मतलब भाक आगे मकार होने के कारण कवर्ग का पंचम वर्ण हुआ नोिक थोड़ी टीका है इति इस इसका अवतरण है टीका में कि अंतरिक्ष मरीचय अर्थम आह दूलोकाद मरीचि शब्द न सूर्यकिरण संबंधात अंतरिक्षलोक तस्य एकत्वे तस्क प्रदेश भेदात इति उत्तम तो मरीचि शब्द है उसका वाचार्थ सूर्य किरण होता है और उसके संबंध से अंतरिक्ष लोक को लक्षित करके मरीचि शब्द से अंतरिक्ष लोक लिया गया और कहते हैं फिर अंतरिक्ष लोक तो एक है बहुवचन कैसे हुआ तो कहते तस्य एकत्वेपि प्रदेश भेदात प्रदेश कहा जाता है अवयों को सावयव है अंतरिक्ष लोक तो सावयव होने से प्रदेश भेदात क्या हुआ कि बहुवचन हुआ अवयव भेद को लेकर के इदानी बहु नाम बहूना मरीचीना लक्ष्यकृत बाहुल्य गंगाया घोषित लक्ष्यगत स्त्रीव इव इचिवा तो रश्मिधा इस वाक्य का ये अवतरण है टीका में कि बहूनाची तो मरीची यानी सूर्यकिरणे अनेक हैं, उनको माना गया लक्षक और लक्ष्य हो गया अंतरिक्ष लोक मरीची जो सूर्य सूर्यकिरण के वाचक श, वाचक शब्द है जो मरी, मरी, सूर्य किरणों का वाचक जो शब्द है मरीची ये है लक्षक और लक्ष्य माना गया अंतरिक्ष लोग को तो लक्षक मरीची शब्द में बहुवचन किया है वो बहुवचन होने से क्या हुआ कि तत्कृतम बाहुल्यम बाहुल्यम यानी बहुवचन उसकी उपपत्ति कैसे होगी तो कहते जैसे गंगायाम घोषह यहां पर प्रवाह का प्रवाह सामीप्य का यानी तट का गंगा तट का लक्षणा से बोधक है गंगा शब्द तो तट शब्द का तो तट पदार्थ का वाचक तट शब्द तो एक प्रकार से नपुंसक लिंग या पुलिंग है लेकिन गंगायाम में तो स्त्रीलिंग हुआ ना। तो गंगायाम ये जो लक्षक पद है स्त्री गंगा उसमें जैसे स्त्रीलिंग लक्षगत स्त्रीलिंग वो स्त्री लक्ष्य लक्ष्यक जो गंगा शब्द है उसमें स्त्रीत्व होने से गंगा शब्द में गंगायाम में सप्तमी का बहुवचन स्त्रीलिंग में बन गया ऐसे ही बहुवचन को समझना कि लक्षक मरीची शब्दगत बहुवचन को लेकर के उसकी उत्पत्ति होगी इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ने एक वाक्य लिखा कि मरीची भीर वा वस्म भी संबंधात वा शब्द विकल्पार्थक नहीं है ये टीका में टीकाकार बताएंगे तो मरीची भी अने मरीची शब्द का बीच में अर्थ कर दिया रश्मि भी तो मरीची यानी रस्मियों के साथ अंतरिक्ष लोक का संबंध होने से भी मरीची शब्द से लक्षणा मरीची शब्द की लक्षणा करना किसमें अंतरिक्ष लोक में मरीची शब्द का जो वाच्यार्थ है रश्मि वे अंतरिक्ष लोक में फैली हुई है इसलिए मरीचिका संबंध अंतरिक्ष लोक के साथ होने से अं, मरीचि शब्द से अंतरिक्ष लोक को लिया गया ये अर्थ निकलेगा आगे कहते हैं टीका में टीकाकार एक वाक्य है नतु ननु है कि नतु है ननु नतु ऐसा होना चाहिए नतु न्वय है मरीचि शब्दे न अंतरिक्ष लोक स्वीकारे मरीचि संबंधो इति न नतु भ्रह्मित, भ्रह्मित ऐसा लगाना नगाना शब्द से अंतरिक्ष लोक को स्वीकार करने पर मरीची संबंध ये दूसरा एक निमित्त बताया जा रहा है ऐसी ऐसा भ्रम नहीं पालना ऐसी भ्रांति नहीं करनी चाहिए ये इत्यादि से कहा गया क्यों कहते इसलिए कि ये तत्त भिन्न से निमित्तांतर से पूर्व संबंध से अतिरिक्त दूसरा कोई हेतु तो पहले बताया नहीं है यदि पहले एक कोई हेतु बताते तब तो यह कहा जाता निमित्तांतर यहाँ पर बताया जा रहा और वह शब्द विकल्पार्थ में होता तो निमित्तांतर से पूर्व अनुक विकल्पार्थक व शब्द अयोगात तो वह शब्द विकल्पार्थक नहीं है यहाँ अपी तु निश्चयार्थक मान लो वा या वाक्य अलंकारार्थ मान लो लेकिन विकल्प अर्थ नहीं करना क्योंकि पहले कोई निमित्त दूसरा मरीची शब्द से अंतरिक्ष को लेने के लिए नहीं बताया गया है अब आप उच्चैंत इत्यादि का अवतरण है टीका में इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं